Oh, oh. नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के करियर ऑप्शन कार्यक्रम में आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज आ गए हम भूल जाओ गम जी हां साथियों विद्यार्थी मित्रों आपके लिए हम लेकर आए हैं करियर ऑप्शन में एक बहुत ही खास विषय जो कॉपरेट वर्ल्ड में आपको एक अच्छा जो है जगह बनाने में कामयाबी दिला सकता है तो आज का हमारा मुख्य करियर का जो विषय है मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंग्रेजी में CEO, याने Chief Executive Officer कहते हैं। अब ये पद पाने के लिए आपको क्या क्या करना है अगर पद पा लेते हैं, हैं? तो किस तरह के काम करने पड़ते इन दोनों विषय को समझने की कोशिश करते हैं, है ना? तो आइए बात करते हैं मुख्य अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसी कंपनी या संगठन का सर्वोच्च पोस्ट होता है, है ना? तो सीईओ का काम कंपनी के समग्र संचालन रणनीतिक योजना और वित्तीय मजबूरी के लिए जिम्मेदार होना होता है वे बड़े फैसले लेते हैं लक्ष्य निर्धारित करते हैं और कंपनी को उसके लक्ष्य की ओर ले जाते हैं ये भूमिका स्टार्टअप से लेकर बड़े बहुराष्ट्रीय नियमों और गैर लाभकारी संगठनों तक में हो सकता है तो अब देखिए सीईओ बनना उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है कि उनके पास जिम्मेवार ज़्यादा होती है जैसे आप देखेंगे रणनीतिक योजना और निर्णय ये बहुत बड़ा जो है डिसीशन मेकर भी होते हैं कंपनी के भविष्य की दिशा तय करना और उसके लिए प्लानिंग करना ये सब कुछ सीईओ के हाथ में होता है दूसरी बात परिसंचालन प्रबंधन कंपनी के संचालन वित्तीय और मानव संसाधन जैसे विभिन्न विभागों को देखरेख करना ये भी इन्हीं के हाथ में होता है तीसरी बात आती है हितधारक संचार यानी अगर कंपनी आपकी बड़ी है उसमें निवेशकों की ज़रूरत है तो निवेशकों ग्राहकों भागीदारी और मीडिया के साथ कंपनी के मुख्य प्रवक्ता के रूप में भी आपको संवाद करना होता है चौथी बात आती है कॉपीराइट संस्कृति के बारे में यानी कंपनी की कुछ विशेष डॉक्यूमेंट्स है या संस्कार है या मूल्य है तो संस्कृति और मूल्यों को परिभाषित करना और उसका आ, सेफ्टी का ध्यान रखना और आखिरी में आता है निदेशक मंडल को रिपोर्ट करना जो कंपनी के ओनर्स हैं उनको पूरी जानकारी देना शेयर होल्डर्स के प्रति जवाबदेही होना और उनके साथ एक मुख्य संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करते रहना तो ये सारी चीज़ें एक सी के अंदर आता है और अगर इन सारी चीज़ों को आप बखूबी निभाते हो तो निश्चित तौर पे आप एक अच्छे कंपनी के अच्छे सीईओ के रूप में जाने जाएंगे आप देखेंगे सीईओ का नाम बहुत ज़्यादा कंपनी से ज़्यादा उनका नाम होता है आप देखेंगे गूगल फिर उसके सीईओ कौन बनते हैं उनकी एक ज़िम्मेवारी होती है इसलिए उनका नाम होता है तो ऐसे बड़े बड़े कंपनीस में उसको रन करने के लिए एक सी की ज़रूरत पड़ती है तो इस कार्य को या इस पद को पाने के लिए आपको क्या क्या करना है है ना? <laughs> तो इस कार्य को करने के लिए आपको कार्यनीति अनुभव और व्यवसायिक नेटवर्किंग का अच्छा ज्ञान आवश्यक है उच्च दाव वाले माहौल में काम करने के लिए उच्च स्तर की जिम्मेवारी और दबाव को संभालने की क्षमता महत्वपूर्ण है और इसके साथ ही आत्मविश्वास सकारात्मक और उत्कृष्ट संचार कौशल्य की भी आवश्यकता होती है जब आप इन चीज़ों को कर पाएंगे या ये कौशल सीख लेंगे तो निश्चित तौर पर आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको हर चीज़ की पूरी जानकारी होती है वैसे देखा जाए तो सीईओ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करता है जो कंपनी के समग्र प्रदर्शन को सुनिश्चित करता है सी बोर्ड के साथ मिलकर काम करता है ताकि कंपनी की रणनीति और उद्देश्यों को विकसित किया जा सके और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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएँ करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं और सीईओ बनने के लिए आपको कितना क्वालिफाई होना ज़रूरी है, है ना कौन कौन सी डिग्री आपके पास होना चाहिए एक तो सबसे पहले मास्टर डिग्री ऑफ़ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एम बी बहुत ज़रूरी है और इसके साथ में आपको बिजनेस एंड फाइनेंस डिग्री जैसे बैचलर ऑफ़ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के इकनॉमिक चीज़ों में आपने कुछ किया हो तो ज़्यादा बेटर होता है इंजीनियरिंग सीईओ के लिए टेक्निकल रिलेटेड फ़ील्ड में आपने अच्छा अब अंडरग्रेजुएट डिग्री के साथ इंजीनियरिंग किया है या इंडस्ट्रियल कंप्यूटर इंजीनियरिंग का आपके पास सर्टिफाइड या डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए इसके अलावा आपके पास एम स्पेशलाइजेशन हो एक्ज़ीक्यूटिव एजुकेशन हो एक्सपीरियंस हो लीडरशिप हो पर्सनल क्वालटीस हो लाइफ लॉन्ग लर्निंग की एक एटीट्यूड आपके पास होना चाहिए एचएल में डिग्री या मास्टर डिग्री लेने के बाद पोस्ट मिल सकता है लेकिन टीके रहने के लिए आपको कंटिन्यू लर्निंग बहुत ज़रूरी है नहीं मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको <laughs> तो आइए आगे बढ़ते हैं और इसमें बात करते हैं रणनीति नेतृत्व की कला के बारे में अब देखिए एक सी बनने के लिए आपको जो है अच्छी प्लानिंग अच्छी सोच तो होना चाहिए और दूरदर्शी होना बहुत जरूरी है भविष्य की दिशा तय की जाती है तो आप दीर्घकालीन का लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि भविष्य के रुझानों का अनुभव लगाना अवसरों को पहचानना और वर्तमान चुनौतियों के बीच में संतुलन बनाए रखना इसके साथ ही कुछ मुख्य बिंदु है अगर आप इन चीज़ों को समझ लेते हैं जैसे कि दूरदर्शी सोच इसके लिए कहा जाता है कि आपकी सोच में एक बहुत बड़ा जो है आ, क्या कह सकते हैं वर्तमान और भविष्य और आने वाले अपॉर्चुनिटीज़ को देखने का नज़रिया होना चाहिए प्लानिंग होनी चाहिए आपके पास एक कंपनी को उसके दीर्घकालिक लक्ष्य की ओर पहुंचाने के लिए बाजार ग्राहक और वर्तमान समय में किन चीज़ों की मांग है ये सब कुछ आपके पास जानकारी होनी चाहिए इसके साथ ही एक संतुलन बना के रखना जहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं और साथ में वर्कर्स इन बीचों इन लोगों के बीच में और साथ ही साथ आप मार्केट ऐसे त्रिकोणी ब्रिज त्रिकोणी जो ख्याल है इन सभी को आपको जवाब देना पड़ता है तो निश्चित तौर पर इन सभी का भी ख्याल या विचार ज़रूर होना चाहिए नवाचार को हमेशा बढ़ावा दें टीम को एक साथ रख के चले संसाधन प्रबंधन का जो कला है वो भी आपके पास होना चाहिए तो साथियों मेरे विद्यार्थी मित्रों अगर आप सीईओ बन भी जाते हैं लेकिन इन चीज़ों को आपके पास हमेशा इस तरह की जो कला है समझ है ये विकसित करना बहुत ज़रूरी अब मैं कहूँगा मेरे बताने से चीज़ें आ जाएगी ऐसा भी नहीं है लेकिन अगर आपके सोच में ये चीज़ें आ जाए और आप सीखने लगे और सबसे अच्छी बात है कि आप सीईओ बनने से पहले किसी कंपनी को असिस्ट कीजिए ये सबसे सिंपल और अच्छा सटीक तरीका है किसी भी करियर को आप लेते हो यही नहीं कि भाई भाई सीईओ बनना है कोई भी पोस्ट पोजीशन आपको पाना है और लंबा समय तक आपको काम करना है या बिजनेस रन करना है तो आप उसी से संबंधित कोई चीज़ों को आप खुद काम कीजिए असिस्ट कीजिए जैसे फिल्मी दुनिया में कोई भी डायरेक्टर को आप पूछ लीजिए तो ज़रूर उन्होंने कहीं किसी से असिस्ट किया होगा है ना जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनको अगर पूछेंगे उनके इंटरव्यू में एक बात ज़रूर सामने आता है कि पढ़ाई करने के बाद उन्होंने किसी को असिस्ट किया था। जैसे किसी के असिस्टेंट बनते हैं तो आपको सारी टेक्निकल चीज़ें और लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है और किस तरह से एक चीज़ें होती हैं वो आपको ज़रूर मालूम पड़ेगा तो ये आपके अनुभव को बढ़ाता है और इसी से आप दूसरी जगह जब आप अप्लाई करते हैं अगर उसमें आप एक्सपीरियंस विद दिस दिस थिंग्स लिखते हैं तो वो सबसे ज़्यादा काम करता है और आपको जल्दी से जो है पोस्ट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं है ना तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका अनुभव ही आपको आगे बढ़ाता है आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते हैं बहुत ही प्यारा संगीत आप सुनाए हैं रिन मधन वन जीरो सेवन पॉइंट एट ऑफ फैम सुन तेरा हो तेरा पिचकारी से जनजन के अंतस में रुद्र ज्ञान के गौचाल करे ज्ञान के पिचकारी से सात पॉइंट आठ एफ में एक प्रस्तुत करता है पनों से सुंदर ये अपनों का घर है पूरों की नीरी वरिष्ठों का शहर है सपनों से सुंदर ये अपनों का घर है पूर्वों की नीरी वरिष्ठों का शहर है धरते पेटन कहीं भी घर कहीं है, वो बस यहीं है यही है यही है स्वागतम स्वागतम स्वागतम स्वागतम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 कहा कोई डर है स्वागतम स्वागतम स्वागतम स्वागत का सहारा यहाँ ले बसेरा जग का पूजल यहां बेल डेरा कितने युगों पे लगाए है फेरा मुरली सुनाई किया रास दास सुनहेरा है हुए हैं स्वागत स्वागत स्वागतम स्वागतम बू के का प्यार अब सर है स्वागतम स्वागतम स्वागतम स्वागतम सपनों से सुन अपनों का घर है दूरों की लगों का शहरी नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और करियर ऑप्शन के इस जीवन कौशल के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं सीईओ बनने के लिए क्या क्या करना है <laughs> किस तरह के पापड़ मेलने हैं तो आइए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एक संगठात्मक संस्कृति के बारे में मुझे भी इसके बारे में पता नहीं है लेकिन मैं आपको जरूर बताऊंगा कि ये क्या है तो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं संगठक संस्कृति ये होता है कि किसी कंपनी में जो मूल्य है विश्वास है और व्यवहार है उसका समूह कहते हैं कई बार किसी कंपनी को श्रन करने के लिए उनका ये संगठात्मक संस्कृति ही काम आती है जैसे कि कर्मचारी कैसे काम करते हैं और एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत करते हैं ये संगठन की पहचान कर्मचारी अनुभव और कार्यस्थल की गतिविधियों को आकार देती है और इसमें नेतृत्व शैली दैनिक जो बातें हैं और नीतियों में आता है ये न केवल कंपनी के उद्देश्य और सफलता को सामने रखता है प्रभावित करता है बल्कि कर्मचारी संतुष्टि और प्रतिधारणा पद पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ता है अगर आप देखेंगे किसी कंपनी में आप जाते हैं तो उनके ड्रेस कोड्स होते हैं उनके बोलने के तरीके अलग होते हैं और उनके कार्य करने के तरीके अलग होते हैं जैसे कंपनी विजिट में आप जब जाएंगे तो उनके कुछ नियम होते हैं आप कंपनी में जाएंगे विजिट करने के लिए तो पहले से कई बार अपॉइंटमेंट लेना होता है और कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी अच्छी पहचान है तो आप चले गए लेकिन वहाँ जैसे ही गेट पर जाते हैं तो आप वहाँ पर एक ऑफ़िसर क्लर्क वगैरह रहता है वो बातचीत करेगा आपसे फिर वो फ़ोन करेगा और फिर आपका नाम डिटेल्स ले लेंगे और फिर आपको एक आई कार्ड देंगे वो आई कार्ड एज ए विज़िटर आपको गले में लगाना है और फिर आपको एक बंदा जो है आपके साथ दिया जाएगा वो आपको कंपनी के पहले मैनेजर से मिला देगा ऑफिसर जिससे आपको मिलना है उससे मिला देगा और अगर आपको कंपनी देखना हो तो फिर वो आपके साथ चल के आपको सारी कंपनी दिखा देंगे और जो बंदा आपके साथ होता है वो किस तरह से बात करता है कैसे व्यवहार करता है उससे आपको कंपनी का इम्पोर्टेंस कंपनी के नियम संयम कंपनी क्या है वो पता चल जाता है है ना फिर चीज़ें देखेंगे वो सेकेंडरी है पहले तो व्यक्ति से मिलते हैं तो वो चीज़ें काम करती है इसीलिए कंपनी में संगठात्मक जो संस्कृति है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ना तो आपके घर भी आप कोई मेहमान आता है तो अगर बच्चे उनके बदतमीजी से बात करेंगे तो मेहमान का लगेगा कि बच्चों के इन्होंने संस्कार नहीं अगर बच्चे किसी मेहमान के आते ही उनके पैर छू लेते हैं और आपका स्वागत करते हैं और डैडी मम्मी में से कोई हो उनको बुला लेते हैं आंगन में तो निश्चित तौर पे आपको बड़ा अच्छा लगेगा खुशी होगा तो है ना दोनों व्यवहार में जो है बहुत अंतर हो जाता है अगर किसी अगर आप जाते हैं वहाँ कोई आपको रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है और आप अपनी पहचान बताते जा रहे हैं और उसके बाद आपको बहुत समय के बाद अंदर बुलाया गया या बिठा दिया गया फिर मिलने भी लेट आ गया तो ऐसे में आपको जो है अच्छा नहीं लगेगा दोबारा आप वहाँ कभी भी नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि वहाँ पर आपकी ट्रीट जो है वो ठीक से नहीं लगा आपको तो इसलिए हमारी जो कंपनी है कंपनी के लोगों को हमने कैसे ट्रेन किया है कैसे उनको काम करने की विधि बताई है कैसे मेहमानों का स्वागत सम्मान और उन्हें विधिवत चीज़ें बताने की तरीका सिखाया है तो ये सारी चीज़ें भी कंपनी को प्रेजेंट करता है। तो उन्हीं में से एक ये नाम है संगठात्मक संस्कृति जो कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। तो आशा करूंगा अगर आप सीईओ बनना चाहते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें भी निर्धारित करनी होगी समझनी होगी तब जाके आप एक अच्छे प्रबंधक अच्छे सीईओ बन सकते हैं चलिए <laughs> कुछ और थोड़ी सी बातें मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा अगर आपको अच्छा लगे जरूर इस पर सोचिएगा चिंतन वन कीजिएगा और ये चीजें छोटी छोटी होती हैं, लेकिन बहुत काम की होती है आप सुनाए हैं रेडियो पर जी हाँ करियर ऑप्शन हो, कर, बड़ा मिले I don't know what you're talking about. दिला प्रभु की मिले दया ही तो मिले दुआ और दुआ में गजब की ताकत तो दुआई सबसे बड़ी दवा या प्रभु की मिले दया ही तो मिले दुआ और दुआ में गजब की तो दुआ दुआई सबसे बड़ी दवा या से जो प्यार से करता प्यार कर उसे सुबह शाम मिलेगा यार उसे जो प्यार से करता प्यार उसे सुबह शाम मिलेगा दिल से आदि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 नमस्कार स्वागत है फिर से आप सभी का करियर ऑप्शन के इस कार्यक्रम में आखिरी मोड़ पर हम लोग हैं और जहां पर हम लोग सीईओ कैसे बने इसके बारे में बातें करते हैं सीईओ की क्वालिटी क्या होती है वो मैंने बताया डिग्री क्या लेनी चाहिए वो बताया अब बात करते हैं निर्णय लेना क्योंकि सीईओ जो है जैसा निर्णय लेता है वैसे कंपनी की तरक्की भी हो सकती है कंपनी को बैलेंस करने के लिए भी काम आता है तो कंपनी कभी कभी गलत डिसीजन नीचे भी आ सकता है <laughs> तो ये एक सीईओ का, का बहुत बड़ा रोल होता है डिसीजन मेकर के रूप में तो कई विकल्पों में ये एक विशेष समाधान चुनने का प्रक्रिया होता है सर्वोत्तम जिसमें किसी समस्या स्थिति के विश्लेषण करना और फिर उसके आधार पर एक कार्यवाही किया विशेष डिसीजन लेकर उसे चयन करके शामिल करना और ये एक आ, अनुभवी प्रक्रिया है जो जानकारी एकत्र करके विकल्पों का मूल्यांकन करने के बाद एक ऐसा विकल्प चुनने पर केंद्रित है जो लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद भी करता है तो निर्णय डिसीजन लेना ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी यहाँ पर है सीईओ को समस्याओं को पहचानना पहला कदम है समस्याओं को समझना है उसकी बारीकी से जाँच करना और उसके मूल्य मुख्य कारक को समझना या पता लगाना है जानकारी एकत्र करने के बाद समस्या से संबंधित प्रासंगिक जानकारी इकट्ठा करें विकल्पों की पहचान करें कई संभावित समाधान या विकल्प खोज सकते हैं विकल्पों का मूल्यांकन कर सकते हैं प्रत्येक विकल्प के फायदे और नुकसान का विश्लेषण करें चयन करना सबसे उपयुक्त विकल्प चुने कार्यवाही करना जैसे चुने हुए निर्णय पर अमल भी करना चाहिए और निर्णय लेने का महत्व ये भी है कि प्रबंधन का ये एक मूल हिस्सा है समस्याओं का समाधान करने का और उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने का भी आवश्यकता है ये संगठनों को स्पष्ट और दिशा प्रदान करता है और जटिलता को कम करता है ये एक सतत प्रक्रिया है जो सभी संगठनात्मक गतिविधियों को प्रभावित भी करती है तर्क और मूल्यांकन मानसिक स्पष्टता दृढ़ता और विनम्रता ये सारी चीज़ें इसमें आती है तो आशा करूँगा कि एक सीईओ को डिसीजन लेना कितना ज़रूरी है और कितना अच्छी तरह से चिंतन मनन करके सीईओ डिसीजन लेता है उस पे कंपनी का सारा कुछ जुड़ा होता है। <laughs> तो चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं और फिर मैं यही कहूँगा कि आप अगर एक अच्छा सीईओ बनना चाहते हैं सीईओ बनकर ओ आप कंपनी को रन करना चाहते हैं तो निश्चित तौर तो पर आपका डिग्री के साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ अनुभवी होना बहुत ज़रूरी है छोटे मोटे कंपनियों में भी आप काम करके अपना अनुभव शुरू से जमा कर सकते हैं और जैसे रतन टाटा की बात करें तो उन्होंने अपना एक साक्षात्कार में ये भी कहा था तो आज आप देखते हैं कि ये बहुत बड़ी कंपनी है है ना इनके बहुत सारे मल्टीपल कम्पनीज़ हैं छोटे छोटे कंपनीज तो ऐसे कॉपरेट कम्पनीों में जैसे उनको पूछा गया था एक बार कि कैसे आप इतने अच्छे सी बने या कंपनी कैसे रन कर रहे हैं तो उन्होंने कहा मेरे पिताजी ने बिजनेस शुरू किया था लेकिन मैं चाहूँ तो डायरेक्टली पोस्ट पोजीशन लेके अपना काम शुरू कर सकता था लेकिन पिताजी ने इसके लिए मुझे मना किया था और मैं भी नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो तो मैंने वर्किंग बना एक छोटे नौकर के रूप में काम करते करते करते करते हर वो चीज़ों को क्लर्क के रूप में कभी काम किया कभी नौकरी मजदूर के रूप में काम किया फिर सीखा उससे आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते जो है वो चीज़ें बनती गई और फिर इससे क्या हुआ कि छोटे तबके से लेकर ऊपर तक की जो चीज़ें हैं वो समझ में आ गई और नीचे वालों का प्रॉब्लम क्या है वो समझ में आ गया फिर ऑफिसर्स के क्या प्रॉब्लम है एग्जीक्यूटिव्स के क्या प्रॉब्लम है वो समझ में आ गया और उनका समाधान क्या है और फिर हायर पोजीशन पर सिर्फ डिसीशन ही तो लेना तो ऊपर में जाना अनुभव से जाते हैं तो वो लम्बा समय तक टिकते हैं और बिना अनुभव के आप जाते हैं तो हो सकता है कि आपको घड़ी घड़ी कंपनी हटा भी सकती है तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप नीचे से शुरू करें आराम से थोड़ा टाइम दे ले लें पढ़ाई के बाद तीन चार साल काम करें उसके बाद आप एक अच्छे पोजीशन पर आ जाएंगे और अच्छे सीईओ बन सकते हैं। तो चलिए आशा करूँगा आपको आज की मेरी बातें आप तक अच्छी लगी हों तो ज़रूर कमेंट करके मैसेज करके बताइएगा और अपना ख्याल रखिएगा करियर के लिए सजग रहे सीखते रहे आगे बढ़ते रहे इन्हीं शुभ के साथ फिर मिलते हैं सलाम नमस्ते हमालीसा जय हिंद जय भारत ओम शांति इंसान अब तो जाग जाग इंसान अब तो जाग जागे इंसान अब तो जाग जागे इंसान दो युग से अज्ञान में सोया दो युग से अज्ञान में सोया सुख शांति भी तुमने खोया को गीता सार सुना कर रहा तुझको भगवान अब तो जाग जाग इंसान अब तो जाग जाग इंसान अब तो जाग जाग इंसान अब तो जाग जाग इंसान पाप है मितलें करपुर शार तू तो भाग्य बना ले बचता पछताएगा सिर को दो कर जब निकलेंगे तेरे भरा अब तो जाग जाग इंसान अब तो जाग जाग इंसान अब तो जाग जाग इंसान अब तो जाग जाग इंसान बना जगत फैशन की मौत लगते निश्चित बना जगत फैशन की ढेर मौत लगते निश्चित दिन केवल चार घड़ी का अब तू बना हुआ है मेहमान अब तो जाग जाग इंसान हीरे जैसा जन्म यही है हीरे जैसा जन्म यही है सत्य प्रभु का संग यही है इसी संगम से बन जाएगा देवों का देव महान ab to jaag jaag insaan ab to jaag jaag insaan ab to jaag jaag insaan ab to jaag jaag insaan aa aa aa